ऐसी याद बार बार करमीज सीस धुन धराज राज उधर लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचे राम जी ने लक्ष्मण जी को आते देखा रघुपति अनुज ही आवत देखी बाहिज चिंता कीन बिसेखी और कहा निश्चर निकर फिर बन मही सीता मम मन आश्रम नाही श्री सीता जी मेरे मन में है आश्रम में नहीं आश्रम देख जाने की ही ना भय दुखी जिस प्राकृत दीना और फिर हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी लक्ष्मन समझाए बहु भांति चले लता पाती पांति पाती तरु पांती पूछते जा रहे लताओं से वृक्षों से देखो भगवान खग मृग मधुकर से पूछते क्यों क्योंकि खग मृग मधुकर तनुरी देवा आय करहीं रघुनायक सेवा देवता इस रूप में है इसलिए उनसे पूछते हैं एक वन के बीच से निकले हिरण दौड़ पड़े हिरणिया कहती हैं तुम्हें डर नहीं है इनसे तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग खोजन ये आए अचानक भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण या भेस बन में मारी च मृग छल्यो मोह मिल्यो मगमाही परख प्राण बेचैन है संघारो सुबंध मृग जावे न जीवित एक देख के दुखित मोह डोलत सुखैन है इन मृगों को मार दो ये, ये मेरा उपहास कर रहे लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया बाण चढ़ाया फेरन सरासन की हेरन हिरन की पे हिरण भी अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। कोई और मारे तो राम जी से बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। राम जी ही बाण चला रहे हैं, तो और बचाएगा कौन फेरन सरासन की हेरन हिरन की पे चकित चितौनी पसं के हैं व्याकुल विनित ऐसे लक्ष्मण सो बोले बचन मारो मत या के तो किशोरी से नयन हैं इन हिरणों के तो श्री जानकी जी के जैसे नेत्र हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी आगे बढ़ते जा रहे हैं श्री राम अचानक आवाज सुनाई पड़ी राम राम आगे परा धी दे दे आगे परा। de patide de de patide kagide patide kagide sumirat rama ra दे। दे। दे। चटायु जी को आगे पढ़ा देखा सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा राम जी के चरण चिन्ह की रेखाओं का स्मरण कर रहा है बस राम मुख में राम नाम मन में राम जी के चरण चिन्ह की रेखा क्योंकि श्री सीता जी का भी इष्ट यही है प्रभुप रेख बीच बीच सीता धरति चरण मग चलत सभीता वे भी भगवान के श्री चरणों की रेखा का ध्यान करते हुए चलती हैं और जटायु जी भी सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा भगवान ने देखा तो यही बोले अतिघायल दो कटे पखना रसना तव तो पे रटलाती रही तन पीर अधीर परे तबहू नाम की प्रीत सुहाती रही रघुनाथ दशा लख के तेह की केह की उमगे बिनु छाती रही गति गिध की देख दया को सुधीसी एक शोध की जाती रही लक्ष्मण ये तो जटायु जी है इनके शरीर से बहुत रक्त बहरा कोई औषधि जंगली जड़ी बूटी जानते हो तो बताओ मैं मैं तो श्री सीता जी के विरह में यह सब कुछ भूल गया हूं लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु औषधि तो आपके ही पास है मेरे पास हा शीतल सुखद छा जही करती पाप ताप माया निशिवा सरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया आपके कर कमल की छाया का ऐसा प्रताप है पाप ताप संताप मिटा देने वाली है राम जी ने कहा इसी का प्रयोग करता हूं कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु लघु श्री राम जी ने अपना कर कमल जटायु जी के माथे पर रखा और जैसे ही जटायु जी के माथे पर प्रभु का हाथ आया जटायु जी सोचने लगे कोई परिचित आ गया मैं इसे देखकर रोऊंगा ये मुझे देखकर रोएगा और रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर जन्म लेंगे फिर पैदा होंगे इसलिए जटायु जी आंख बंद किए हुए ही बोले कोई भी हो मैं कहता हूं बस जाओ मुझको मरने दो हराम आ राम यह माता का आराधना इसकी करने दो राम राम नाम स्मरण करने दो कोई भी हो जाओ गदगद होए बोले प्रभु मैं ही हूँ वह राम भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम राम ये राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है जटायु जी ने नेत्र खोले निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर भगवान ने जटायु जी को गोद में ले लिया गीद को गोद में राखी कृपा निधि नयन सरोजन में भरी बारी बारही बार ही बार समारथ पंख जटायु की धूल जटान सो झारी जटायु जी ने जानकी माता का संदेश दिया नाथ दशानन यह गति की नहीं यह गति की दुर्गति गति क्यों इसलिए कि अगर पंख न कटे होते तो आपकी गोद कहां मिलती यह गति की नहीं तेई खल जनक सुता हर लेनी ले दक्षिण दिस गये गुसाई बिलपत अति कुररी की नाई दर्श लाग प्रभु राखे प्राणा चलन चाहत अब कृपा निधाना भगवान ने कहा जटायु जी आप इतनी जल्दी न जाएं कुछ दिन जीवित रहें जटायु जी ने कहा क्यों राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी नहीं है और आपके कोई पुत्र नहीं मेरे जान तात दिन जीजे देखिए आप सुवन सेवा सुख मुहे पितु को सुख दीजे मेरे जान तात त चुके दी तात क चुका नीत तत क चुकते नीज क चुक आप कुछ दिन जीवित रह जाएं, आप रहेंगे तो मुझे पिता का सुख मिलेगा आपको पुत्र का सुख मिलेगा जटायु जी बोले क्षमिये प्रभु आपके आय सुखो सपने हूं नहीं हिय में धरी हैं। निज जीवन राख के जीवन में पछताव की आग सदा जरी है त्याग सुदेह राजेश सुनो सुर लो कौ लाज ते मरी हैं रिपुत को न छुड़ा सक्यो ऐसो तनुराख कहा करी हैं श्री सीता जी को छुड़ा नहीं सका ऐसा शरीर रखकर मैं क्या करूंगा और पिताजी को भी जो अवसर नहीं मिला वो मुझे मिल रहा है लाखों देह नाथ कहीं खांगे अच्छा अच्छा एक काम करो क्या वरदान मांग लो मांगो वरदान प्रियतातुर बार दे सब रुचि तुम्हारी में जटायु जी बोले देंगे कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ देखूं महाराज को विराग भेषधारी में राम जी मुस्कुराए जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में जटायु जी बोले गोद ले लिया या ग्रद्ध को विनीत याते प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी मैं आपने तो मुझे गोद ले लिया आपकी संपत्ति का मैं अधिकारी और तब अंत में गीत देह तज धरि हरि रूपा भगवान ने कहा तात कर्म निजते गति पाई कौन सा कर्म परिहित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछुना श्री जटायू जी को रूप प्राप्त हुआ और उनके शरीर का अंतिम संस्कार भगवान ने किया अविरल भगति मांग वर गीध गय हरिधाम तेह की क्रिया यथोचित निज कर की नहीं राम अंतिम संस्कार के बाद धूम्रयान सा आकाश में उठता दिखाई दिया राम जी ने कहा जावो जावो हे भक्तराज राज जाओगे मेरे धाम को तुम जाते जाते इतना सुन लो कर चले ऋणी इस राम को तुम देखो श्राद्ध करने की एक विधि है श्राद्ध करने वाले के पास कुछ ना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आंसू बहा दे तो श्राद्ध हो जाता है राम जी जटायु जी के निमित्त दक्षिण की ओर रोते हुए चले तो मानो श्राद्ध हो गया और जटायु जी की जैसी सदगति हुई किसी की नहीं भव के जो त्रिशूल से ऊपर है प्रभुगोद वही अविनाशी हुई भव के जो त्रिशूल से ऊपर है प्रभु गोद वही अविनाशी हुई रट राम के नाम की ज्योति लगी वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई द्रग बिंदु की अंजलि पा रहा था वही जानवी की जलराशी हुई और धन्य है गीद को दंडक की वह कंटक भूमि ही काशी हुई जटायु जी का तुलसीदास जी तक स्मरण करते हैं ऐसो कोदार जग मही कोदार जगमानदार को जगमाय को बीनु सेवा जो द्रव्य दीन पर बीनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सदस्य जग म दार जगवान जगवानी जोगति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी हो नहीं पावत मुनि ज्ञानी सोगति दे गीध सबरी कहू सोगति देत को प्रभु बहुत निये जाए सो ओ उदार जग मो ओ को उदार जग माईदार जग मोदार जगमा गृध को भी भगवान सदगति देते हैं इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं गीधराज जटायु को पितृतुल्य मान कर सदगति देने वाले भगवान कहाँ मिलेंगे को रघुवीर सदस संसारा शील निब इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें जय श्रिया राम जय जै, जय शिया राम <whim réussi> जय श्रिया राम जय जै, जय शिया राम <Punjchin> जय शिया जै... राम जय जै, जय शिया राम जय शिया राम जय जय <over> <salary> जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय श जय जय श जय जय सिए शिष सुमिरत राम जू शिष सुमिरत श्री राम जुगल राम राजेश जप भगत नहें विश्राम श्री सीता जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की, की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीता राम दे दे श्री रारेशम नमः पार्वती पते हर हर महादेव आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया जनक दुलारी की सिंहासन पर हर बा मधुर मन मोल दलित छब प्रीतम प्यारे की दया मई जनक दोलारी आरती अवध बिहार जनक दोलारी की पाय पंकज रघुराई जमीलाई से सुबकाई पवन सुत गिर धारिकी दया मई की आरती अवध बिहार की दया मई जनक दुलारी भारत जो हाँ भाव रखन लाल करोभाारी दया मई जनक दुलारी आरती हारी दया मई जनक दलारी की आरती जो मै गे प्रभो पद प्रेम बस पावे शरण राजेश प्रभ अवेश भोलिए जय भयारी की दया मई जनक की आरती अवध दी की दया जनक दुलारी की दया मई जनक दुलारे जो तेरु नाम तेरा तेरा तू ही माता तू ही पिता है माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम। का स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वामी तू अंतर्मी सबका स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों घा राम मंगलाना चारो वंदेवाणी विनायक तनया पद देहतनया पदपुंडरीकौर सौरभ सोगी त्रताप हृतापमश मुनिहंस्यं सनुमानि परी परापुण्यम दूरवादल्युति तनु तरुण्य नेत्र बरांबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूति पूर्ति मनोरथ भुआ भज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम त्र तमस्तकांजलि तत्र परिपूर्ण लोचनम्‌ मारुति मतराक्षक गंगातरंगरमणी जटा कलापन् गौरी गौरीभूषितमभाग नारायण प्रियमन मदापाराणसीपति भज विश्वनाथ सच्चिदानंद रूपा